निशानी छंद याद तो है कुन और एक आदि कोई कड़ी सुना बाकी याद कोई, दे दे कोई? गगर निशानी है ये गगर निशानी हाँ तो ये एक दो चरण सुना दो उम्र सत्तो बीच उमर से तो है है पीछे ठीक भाया भूरी भमंदा अंधे कूधा धर के कंधा चल कर पार हंदा है नकटा निर दावे खररर खाड खपंदा है बाकी आगे है है फरवरी निरिख्या सतगुरु तो सतगुरु ने ताया अर्थ न आया व्यर्थ व्यर्थ गिच ताया ठीक ठगाया भाया भूरी भमंदा है लम्पटल लुच्चा बीजू बुच्चा टुच्चा मेटो कंदा है ठाकर रा ठाकर चाकर चाकर बाकर बण बो कंदा है लो लुप हु लुड़दा खावण खड़दा पड़दा मै पैसंदा है बायों सु भागे आयों आगे बायों ढिघ वैसंदा है तो रमणीक रवी नौ निर्घ नवीन रोम रोम रणकंदा है कन्द्र परा फीटा भवर गुफा है कौमी वेद विरोधी नरक है जानिए जान जान विश्वास न कीजे काठा गहरा का दुश्मन की सो विनती चित एक न दीजे जे कोई रीझ का के कान न लीजिए पूर्ण प्राय मांग के कबू न चीजे घना काटा बेचकर कर अनुसुराग लीजिए जोरावर लड़ता थका लख का ना लीजिये भाग शराब अफीम का कबू विष्न न कीजे बोत इरादा जान के सब गूंज न कीजिए मालक कर भाणेज को घर खेत न दीजिए आटा बदला आपरा परा आया लीजे जद आवे पुड़ आपरी तो ढील न कीजिए पैर आभूषण परा का शिनगार न कीजिए निशान नशीहत की जालम कह करीजे। वीर गुजरात को सजाया लिया लिया संग पांच चलाया साथ दल रात धरे आया अखा नंदा मेल बट मनहार कराया विषय विदविध वि मत खाओ भाई मत जाओ भाई देश दिखाया जेत को आकबद कम घर जासी घर लुटस कर जेज न कई विषय वर्जिया न रहा थट भेड़ा थया हुकम जदिया हजूरियाँ लख लाया चलू करता चूक कर अरी काट उड़ाया जेत जन दिन घर सुरण थंबाया पंवरा घर पालटी घर जितल पाया गांव गॉँव अठचालीसू राया भगवान श्री रामू संबंधित रघुनाथ रूपगिरी हैं शिंगा जा शामिल ल लपि वैक थाळा अर तस कर द बे अनोख जूंगा किरणाळा अर पड़ीन छेड़े पार की चहूं बरुण बिचाळा अर ऐसा राज करे अवध दशरथन रूपवाळा और एक वीरवान निशानी हुनाई दूं सुत चार उसल केशरा कूल में किरणाळा और राजुमकार सुप्रसिद्ध और प्राचीन चारणी शक्ति अवर देवी की कविया सालू जी हाँ बिराई निवासी कृत आवड़ शरण आप रो रिजे तू सुर राय उणत ईशरी मोजरणी मोज आवड़ शरण आप रो रिजे तू सुर राय उणत मेटरी मोज रणी तोंग विमलक्ष मणमंजर महकंदा है तर वर शुभ सज्जंग फर हर जगमग जगमगज्योत जगंदा है हिंडल गढ़ हारंग मणमग तारंग कण माणक भड़कंदा है कंचन चूड़ा विष भुजाणंग खाग त्रिशूल खिमंदा है आभूषण अंगे सुचंगे पाटम्बर ओपंदा है कुंडल किरणालंग रूप रसांग जगमगज्योत जगंदा है हिंडल गढ़ हारंग मणमुग तारंग ंकण माणक भल कह है खेतल मिल खेला संग सचेड़ा प्याला मद पी बंदा है आयल आखाड़ा असर आयल आखाड़ा प्रगट प्रवाड़ा सुर नर नर सुर नाग नमंदा है विद कर नर बंदे चमर कर दे सिंघासन सो पन्दा है घंटा घड़ियालंग त्रहक त्रंबालंग झालर सुर झण है नौबत निशानंग शब्द सुहांग घर हर भेर घोरंदा है पैताल उपंगे दुकड़ मृदंगे बीण सतार वजंदा है सुरनाय सुप्यारंग तबल तयारंग बंशी सुर वाजंदा है करताल कहक्की डाक की राग सतीश रचंदा है पंचई पकवानंग जुगत नंग भोजन थाल भरंदा है शीरा दाकर भैंसा बाकर चाचरपूर चढ़ंदा है नव नवलख शपथ सपख ओ सिंघासन सोहंदा है देवी दरबारंग साझ सवारं कव स्तुत करंदा है मामड़ माजी शुद्ध सवाई दिन प्रतमास दियंदा है गगर निशानी वृद्ध बखानी इमसाल आखंदा है थोड़ा तो देखने की वैसे कई दिन हो नहीं, इस याद नहीं है थोड़ा संकेत होता हो है से से ये निशानी इस प्रकार से। शुद्ध निशानी और गर्भत निशानी उसके भेद है तो नसीहत की जो निशानी आए शिक्षा प्रद उसमें उसकी शैली है वो दवाबैत की तरह उसमें का और थोड़ा हिंदी का फुट उस जिंदगी और एक ही प्रकार की तुकें होती सारी की सारी और उसमें ये बंधन नहीं है कि वो कम से कम बीस पंक्ति की हो चालीस पंक्ति तुकान थे एक और मात्राओं का शिष्ट में विस्तार में जाकर के दो समकालीन दो कवि हुए एक तो जाल जाल जी रत्नों घड़ोई के और शालू जी कविया के दोनों सगे मासी बाई थे और जालम कवि और सालम कवि के नाम से वो लिखते थे और दोनों ने नसीहत के शिक्षा पर निशानियाँ बनाई तो बड़ी काम की बातें हैं बड़ी व्यावहारिक बातें हैं जीवन की तो उसमें जालम कब कही जैन तद करीजिए इधर कवि है साल मरी लोक कंठ लगाए थोड़ा इतने ऋषि शैली में अलग अलग दोनों है तो एक तो अभी आपने सुनी है वो जी बोली है वो जालम कवि की किसी का बिन है विश्वास न कीजिए गर्णा गौठा बेच के अन्न शुंगा लीजिए पूर्ण पराया मांग के कबू न चढ़ीजे दुश्मन की सौ बीन चित एक न दीजे गेणा गौठा पार का अंकाय धरीजे और आटा बदला फुलाया लीजिए तो ढील कीज इस तो प्रकार की बात लेकिन शालू जी का बयान रखी वो आत के दिन धन को संपत्ति लेकर आदमी को अकेले में यात्रा नहीं करनी चाहिए अर्थ से आता धन का आठ खन धर एक लो मत बाट बहाए मन मैला चख मंज घर मत जाए निकृत्त निकुण अंधी चाकरी चटके चटकाए संप निवाणी चिता खांत लगाए री संगत आण के मत शान गमाए बैठ सभा बोलना सब हूँत सुहाये झूठा झगड़ा झाल के दरबार न जाए और आप तने धन और को मत भूल भड़ाए पड़वाचा जिन पार का मन को समझाए और बीती बात विचार के दिलगीर न थाए तपसी लोग अतीत से मत बैर बसाए मात पिता की मानता निर्वाण निभाए सबल होवे कोई सामठा मत बस बसाए न कोई ठगड़ा और को नहीं आप ठगाए घड़िया घाट भंगाए के मत और घड़ाए बावड़ घर के बारण विश्राम न भाए पशु गरीबी पंसिया दिल नाए दुखाए जे कोई आ, कमर किसी भोपाल का मत तेड़ रमाए दमड़ा भेड़ पदार लीजे पर खाए बित्त माफक वपार कर इतमाम उठाए कभी ए की कही कभी ए सालम की कही लो कंठ लगाए पूरी नहीं है इस प्रकार की है, उसकी एक अलग स्टाइल जो नीति की अमूमन निशान इसी प्रकार की होती है नमूना आपको पेश कर दिया है जी रो। तूं दी देव, नहीं। विरुद्ध बिर तुहाड़ो विरबड़ी निवत कटक नाख सुन जिम्बाइया अरे सूरज शशियर विरुद्ध बिरुद्ध तुहाड़ो विरबड़ी नवलख गौड़ चढ़ई नवगणेशम रहा दर शालु लय शर शात घड़ बल शेष शर वार चकर चढ़ चल चढ़ चल इण रूप आय ऊपर रूपर रज अंबर अड़ी नित बनबल दियन न रही हे बड़ा पूरण वड़ी मा बणा पूरण वड़ी दाता पति सा देवी लिया दातज लोह देख दर्शन डरी दुनिया मेंट दाँतो मोह रोप दो रही बूरी पिताहू कंबर वड़ी नित बल दियन न रही नित बला न रही नरहि पूरण बिरवड़ी माँ बला पूरण बिरवड़ी नय हुतरम्बा बेश बाली निश हंता निखली माेश दादो शेष नानो एष बैपक उजि देशोत नवगण निवत जिण दिन ए चाड़ ने नी चरवड़ी नित ब अनबियण नर ही बड़ा पूरण बिरवड़ी माँ बढ़ाँ पूरण बिरवड़ी बाट वै ते कवियो दवियण थाट ये कुण थम्ब वय बोल लो जाट मत मथसो हट बड़ हट किम हुवै सुणब भेड़ दिन सम्राट बिरसी ए गाट यमण तिन घड़ी नित बढ़ाँ अनब दियण नर ही बणाँ पूरण बिरवड़ी माँ बणाँ पूरण बिरवड़ी शिवदेव देव बह नड़ आप शंबड़ चौझरा गण बढ़ चढ़ी तहड़ा गिधा पान तोड़ गणे समिण गड़ि कोई कला बिरवड़ धपै कटकड़किया कट कट तिर पद कर वड़ी नित ब अनबियण नर ही बड़ा पूरण बिरबड़ी माँ बड़ा पूरण बिरबड़ी अनधीर्थ अणध अन शगण एकण पोहर शे दड़ भोघिया कई बार झी मण कटक कट पड़ तय शमत अण तय शोघिया उण बार दह मै नाक आखा उभ कै जड़ घड़ी नित बड़ा अनबड़ण नर ही हे बड़ा पूरण बिरवड़ी मा बड़ापूरणी चित्तौड़ गढ़ थाक को पिंड रौ पोह होश जय रत रण छोड़ परशन नीथर नीशरो, पर शरण राड शंकर नीथुरभात बिरवड़ लगो पावा गोढ़ी निा अनबल नर ही बड़ा काबड़ी लग जात कारण एकज आविया दोक तुहिज देवी पंत बैता पविया शतधीनो बिरवण कड़ा शय गौ प्रसिद्ध नवखण बिरवड़ी नतबा अनबीण नर ही बणा पूरण बिरवड़ी मा बणा पूरण बिरवड़ी कामेही तुही तुई करण लगा दि तू या वड़ा शिव देव तुई सुई तुई चहणल खरी देवल खूबड़ा बड़ देव बड़िया पाठ बीरवड़ वडी नित बड़ा बड़ा पूरन वड़ी बड़ा पूरन वड़ी। पंत गुण मिटे चिंता मांवता द्रव्य ही देश परेशाना चखड़ा चवे जेण छाई मेहरू ना त्रुगीारणा आप बिन कवण शारे गरज तवे रज भाणे जो तोरा सुन कहूँ बात आ गाल गुशा घराण कहूं तिकण सुण आप गोरा आप बिन पुकार अवर कुण आन रे करेण कान रे इशा का मा भैरवात सुमणा तना घट भान रे मान रे मारी अरज मामा घुघराौतणि घमंकार कर गैषिमकार शमकार आव भैरू चाल रे चाल चौम्ड तना चेल का पाल रे पाल विघनागड़ा आवरेजय तूटे छे मीढ़ाद शरण तणि काथ करण तणि कवण कह गौ आपरा तनाइत आप शांकड़े वेलण वडोड़ा गिनाइत आव वेगौ गरज शारणा आप बिन कवण शारय गरज गणागण चार विचार करे कह पिंगल बारह अंक धरे तुक सोलह मात्रा नेम ग्रह योटक चंद सुनाम कहे सूर समूह विनती करी रे कर जोरी और अतिश प्रेम तन पुलक विधि पुलिस करत तो जय राम सदासुक धाम हरे रघुनायक नायक सायक चाप धरे भव वारन दारन सिंह प्रभ सागर नागर नाथ विभ तनकामय नेकयनूप छबी गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि यश पावन रावण नागम खगनाथ यथाकोपग्रह जनरंजन भंजन शोक भय क्रोध सदा प्रभुबोधमयम अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभजन ज्ञान घनम अज व्यापक मेक मुदा दिशदा करुणाकर राम नमा मुदा रघुवंश विभूषण दूषण भूप विभीषण दीन रहा गुण ज्ञान निधन अमान अजंगत राम नमा विभु विरीजंग भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम खलवृंध निकंध महाकुशलम न कारण दीन दयाल हित छबिधाम नमा रम भवतारण कारण काजपरम मन संभव दारुण दोसहरम शरचाप मनोहर त्रोणधरम जल जारुण लोचन भूपवरम सुखमंधि सुंदर शीरमनम मुदमारी सुधा ममतानम अन्द्याखंड नोचर गो, गो सब रूप सदाशहोही न गोति वेद वदंती न भिन्नम भिन्न दंतकतातपिन्नमिन्न जतकृत विभो सनर निरखती तवान न साधर ये दीगजीवन दें शरीर धरे तव भक्ति भव भूली भूलिफरेम अवनाथ दयाल दया करिए मति मोरी विबौ परि हरिय जहिते विपरी त्रिया करिय दुख सा सुख मानी सुखी चरिए सेवत वरदान इदम प्रेम प्रेम पुलिक अतिगात साक्षरता है वो है हर एक ने साक्षर कर जब मारमे मोहने साक्षरता प्रोग्राम शुरू हुआ संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम उन टेम जका लोकल जो कविता लिखी उन टेम में भी एक साक्षरता का छंद लिखियो स्वरक्षित वो आपने सुना चाहू पहले दो आए इतरा वर्ष अण पढ़ रहा अब लोप पुराणी लीक आ पढ़ आखर कोटड़ी साक्षर उणो सीख ज्ञान बिना बोफ गणेर बगू कै बतलाय पढ़ लिख आखर पोथिया जीवन सफल हो जाय साक्षरता जागी सही जग चाव जैसाण अनपढ़ आखर ज्ञान सू जीवन सफल कर जान चंद हरी गीत गाय के मुढ़ मु कूड़ा मांड लेखा कर मनरा जानिया खत मांड खोटा छूट खाव ब्याज मांड बानिया सत जान थारौ गोये शोषण तुरत झीटा तानिय उठ जाग उठ जाग अनपढ़ मांड या कर जून सफल जानिए या जून मानस जानिए तो भिग जाय खोलड़ गाय बकरी बात हकरी जाय टाबर टर ऋण दाज घर में नित दुखे दर खुले दिन दिन भदे दालत प्रत औपत वी उठ जाग उठ जाग अणपढ़ मांडया कर जन्म सफल है जानिए मानस जानी है जा पू चैन कोई जान अनपढ़ा कर मश करी हर ठोर ठो खाय हीड़ा पिंड पीड़ाया परी थिक्कार जीवन नाक धूड़ो हीनता मन हानिया जाग अनपढ़ म व्रत कथा अर वेद पाणी गीत हर जस गावणा इतिहास कवता बात बिच बिच रीज कर मनोरंजना खुद बात पेपर पाय खबर चिति बात चाणिया गुठ जा अणपढ़ मांडया घर तो पढ़ हेक माँ संदेश पहुँच था थाड़िया विज्ञान जरिए बना उपग्रह चांद शिखरँ चाढ़िया पढ़ ज्ञान पकड़ी रहा प्रगति उत्थान जीवन आनिया उठ जान उठ जाग अनपढ़ मांड या करर जून सफल जानिए आ जून जानी है। तो पाठशाला माय पढ़िया पाए ऊंची पदविया पढ़ राज रुजगार पावे सकल जन सराविया कर जोड़ आदर दे हर कोई मान मौज मानिया उठ जाग अनपढ़ मांडया खर सत भात या संदेश सतर गूंजन हर गाम मा खिल खेत हर खलियान खेड़े कोटड़ी हर धाम मां मर जो थोथी हाथ पाटी डेर ताली अणपढ़ इन बार अवसर मिलो यसो चूक जो मत चेत जो जो ये आखर वीर जावो ये आखर हेत जो पड कोटड़ी हद ज्ञान पाव ठीक मन में मांड आखर तो मजदूर ग्वाला ग्वाकृषण मेहनत मार्ड धर रिमाटिया कर काम कमठां कलम करमा पटन खातर पाटियाँ चितचाव भण वाकरण चर्चा मात भेनर मानियाँ गुठ जाग अणपढ़ मोंड आखर ग्वाल कर्म ठोड़ गे डी पकड़ पाटी पोतियां हल हाथ कर साहिमती हद हेत पढ़वा होते यों समाज नारी रूप सारद पढ़न पुस्तक पानी है उठ जाग अनपढ़ मौड़ आग तो शो नारगड़ सू साक्षरतारी उठी इन आवाज मौज ललकार नारा आकलागे रहते रह इन राज मौज जुट जाय पर जा पढ़न नैदेशान साक्षर जानी है उठ जाग अणपड मांडया कर जनम सफल जाणी भावरो कव्या बृजलाल जी बिरई निवासी कृत के दिन दिन नर देह पढण मन धारेर पाठशाला दिन गुरु पठाय अर दिल उपदेश विद्या शुभ दिनोर लीनो सेसु दिनो चितलाय अरे मात पिता दिन आप तणि मत रोकड़ खर्च किया इन रीत पुत्र सुधार करण लिघ पुरी रिपाल सनातन वाली प्रीत अरे हिंदी बोध वो मन असल पढ़ अंग्रेजी किदी पास उर्दू और फारसी आगे उर् बिच होन लगो उदास अरे सातू कलम समझ कर सिकि रि तर्क बुद्धि बीकी शुद्ध तार अणपढ़ तणि समेर चौकस पढ़िया चार अर संबंधी समन्धि यंजसै सरार संप्रत दुनिया मौन शंक बिन शस्त्र बस करले बेरी इण कारण कोई सीखो अंक अरे राज दरबार मौन सह राखेर ठाट पाठ मिलवाकै ठोड़ करणौ कम कलम भर करसू बहुठंढ धूप सह नहीं बोड़ अर मिसल सुधार मेजरै मथै कमरा बैठण फर्स्ट क्लास परतक चले पवन कज पंखा उण भड़री राखे सहाश चित माफक आगे चप्प राशि हुकुम उठावे कहे हजूर तिण दहे राज अण तो पावे आनंद भरपूर अर आची मिले पैरवा उड़दी ताता भोजन होय तयार घूम जाय मोटर घर पर धरती राखे कर प्यार अर दुनिया शक्ल सोच कर देखो पडियों बिनोन होवै पूत्स बेद पुराण हरि गुण बच तो आगे मिले जुलम घर ऊस अर गीतों गुणा प्रभु जस गावे कीीर्त भदे बदे मन कूत कव ब्रजलाल लाल कह इम कवियो सुत पढ़ियाँ बिन वेन सपूत लक्ष्मी चोर ले जावे लोफर बोणी करे कंठ बिच बास पाउक जड़े गले न पौणी संग में चले जठा लग सास अर बोंटी बदे घटे नह बायक लायक कह सकल नर लोक अणपढ़ पशु पूछ बिन अथवा सेण रखो पढ़णरी माते उना पुरो वर्णन करियोडो सजीव में के सोबळजो अरट तणा गुण सारा आकाशत करो जके दे कोन पहलो तो गुण ए पुणी जे अफो दे बे इंसान अर पैदल न चले पौंडो जणक कुर्सी ढाल जमन बैठा हुक पियो बीड़ियों गदलो मोटो गुणवण अरे अंधो कना अवेदु अमली आवे न अरे कपड़ो ओड करो सी कबे आड टेड कर देखो आप चंगा बेल चालना चारु सुख व्यापे मेटे संताप पाणी जेम डलै पर नो अर बाले जिस हलावे बेल मिर्चो गेहूं पिए मन माफक ताजो खर्च पइये भर तेल अर इदका दौम लगे एकर सौ से लग सुख सात प्यारीपट सू हवे पनड़ी रूड़ा अरट बहे दिन रात अर क्षण भर कदे न होय खोटी पो, दिन खड़ो निराले नेम लाजो सेण अरट लोहे रोर पाक साख गणे मन प्रेम अर चढ़िया बरत भमण किम चाहो कि था अरट तण मोटो आराम हर कंठों मधुरी बैण कोयलियों वे निशानिया और उनके सभी भेद पढ़ने वाले किसी कारणवश कुछ कम संख्या में हैं चाहे उन्हें पहले सूचना नहीं मिली और कोई कारण हो तो उसमें जैसे विजयदान जन फरमाया कि इसके बजाय को दूसरे डिंगल के गीत जो नहीं पढ़े गए हों और हमारे मौलिक गीत हों तो उनका पाठ हो तो वो भी एक प्रकार का उसकी पूर्ति का सार्थक प्रयास है तो एक भाख नाम का डिंगल गीत है भाख, भाख। तो प्रत्येक चरण में चौदह मात्रा अंत में गुरु लघु और चारों तुक हर स्तं एक जैसी हो और सुनने में भी अच्छा है और छोटा सा ये राजस्थानी का छंद है मौलिक गीत है, डिंगल गीत का भेद है वह किसी कारण इसमें उल्लेखित नहीं हुआ ना किसी ने पढ़ा है और खाली स्थान की पूर्ति के लिए मैं चाहे बिना जरूरत ही सही एक वानगी नजर करूं बीकानेर राय सिंह जी कवियों के बड़े कदरदान थे उन्होंने सवा सवा करोड़ पर भी दिया। नागोर भी शंकर बार्ट को दिया था और स्वयं विद्या पृथ्वीराज राठौड़ के वेली के कार उनके बड़े भाई थे और आशा जी बार्ट जो ईश्वरदास जी के काका थे उनका वो बड़ा सम्मान करते थे तो उनकी दानवीरता के विषय में कहा एक ऐसी उन एक प्रथा थी कि भई इस लोक में तो कईयों का यश होता है लेकिन ऐसो लोग जो भूलोक से परे हैं और उनकी संभवतः ऐसी कल्पना करके विचित्र उन लोकों में भी उनकी कीर्ति है नवखंडाँ चारों दिशा तो नवखंड कौन से क्या है किसने देखा है तो उन, उसी जमाने में जैसलमेर के रावल राज्य के समय प्रसिद्ध जैन कवि महाकवि कुशल लाभ जैन हुए हैं वो जैसा मैंने कल प्रश्न कहा था वो सिर्वा के रत्नू थे जन्म से जैन धर्म की दीक्षा ली महान उच्च कोटि कवि थे नहीं ग्रंथवा नहीं दोनों समकालीन थे दोनों मित्र थे परिचित थे इनका आपस में एक दिन मिलाप हुआ तो उन्होंने गौड़ी पार्श नाच्य के छंद सुनाए वे छंद ज़्यादा है बीस से भी ज़्यादा मिलते हैं कहीं उन्नीस है बीस से, से तेईस ते, मेरे पास है भी लेकिन इस भक्ति याद वैसे कम है पूज पूज व पूज परचो धरा तेणु गौड़ी उस लोक में भी पार्शनाथ्य का परचा है जय वृद्ध देश वृद्ध भी छण जान हस्तण जय हेड़ी तृण देश मानव हो वे तेहड़ा चढ़े ताए ऊपर चढ़ी आंखुर झाड़े झल्ला ऊपर पत्थर ना था वह पणि पार नाथ पर चो धरा तिण गौड़ी धनी इन्होंने कहा कि आपने परस नाथ मैं मेरे मित्र राय सिंह जी इनकी दातारगी का सुनाया तो उनका कॉम्पिटिशन बात हो दर्जा उनका रहा लेकिन ये भी राजस्थान खूब प्रसिद्ध हुआ तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है शायद दस पंक्ति है सिरे दतारो राज हरो बड ने कई के काणा कुंजर जरी पंगी समंदाओं पार मैं आपको फिर समझा दू पंगी शब्द कीर्ति के लिए कहा जाता है ना पंगी तो पंगु से बनता है तो पांग कैसे हुई कीर्ति है? कीर्ति को कोई उठा के ले जाता तब तो अपने आप नहीं जाती है और उठा के ले जाने को वाहक चाहिए समवाहक सपूत ही होता है वो इसलिए कीर्ति सपूती के बिना अपने आप नहीं चलती घर बैठे करना पड़ता है त्याग करना पड़ता है इसलिए उसका नाम पंगी पड़ा है पंगु आदमी ने पर्यावर्सी शब्द है राजस्थान का लोकप्रिय सिंह हरोणा कुंजे पंगी समंदा पार तो पंगि पिछम समंदापार उत्तर लोकभिद आचार्य जप जे पूर्व, धर जय कार जयकार दक्षिण राय संगदातार वायस धवल भुग मुस ब्रन पैरण पंगरण तरुपन्न साटे लूण रे शोभ्रन कीरत तेथ दूजा कर भोजन तापसी जय भाण तिरिया तेज पुरुष निता मारे हाक हड़मत मान कीर्त तेत सुत किल्याण तुम्बण भेड़ फल लग तज रूखा नार बोंदर रज गिरज गिणे ऊंदर गज धरती तेरण जस कम धज बहर चीर काढ़ गहर नीप जय बिन गाज आफ होवे घंट आवाज रूपक तेण धर महाराज सर्प रास हस्ति सॉ ज्योत अड़े मानव जायें माणक नीप जय धरमायर्त तेत सिंह कहए इलज सतखूटे ईस पद्मण ऐक पुरुष पचीस सोहण काया कुंजर शीस भरत बाचे सिंह क्रोड़ भरीस ऊंचा पर्वत आवास गुंजा हारत तरुपन ग्रास आनंद धवल चित्त उल्लसं गावे रास रासे दुखियमक माणक दंड ब्रह्मंड कथियो प्रगल जस नवखंड नवखंड पचास और कई समय फायदा बनते अब ऋण घातक रूप धर लिया ऐसे ही हरियाणा का में खंडन की अमल री विजी हटायो वेतिनसा ओकत शारदा दी ज... बेखरी सन्डे ओकत शारदा दी जे जेसी रयोण वर्णन करबद जेसी डाकू बिण्या बंधाणी दीशे पोल मही जनु तानो पीशे डाकू ले धन भागे जावे अममी बेश नची ता खावे मरने परण पामना आया अमली लगावे लूमट लगा गांज नहीं घर एशो वार और बेसो अमल तमकू चाज मंगावे, खार भंजना कुटका खावे, दूध मिठाण नहीं घर छोड़े बातों बात गरीबों बोड़े एक जणो दे कद आव दो जणा उठमा लावे, रिहाना मांज मचावे हाको बेहता जौ हवे कोई बा अम हथाली मांझ परोशे राजी मना बिया रोशे सोगन का जूठी एको रिशा ज ऊठी दो मना दो माडे पकड़े रौन दुश्मोड़ धक्का कर थड़ा लगै पगे पोत हाथ जोड़े इतरो अमल खटाय महाना जगतंबारी शोगन जाण परमेश्वरी शोगन, शोगन, शोगन खाई पीवन ना लागो आठ हथाड़ी सुनी वे आगो बटकी अमल घटायो। बल तोलो हिकलेन वो अमल घटाओ बोलो हेन बटायो पौध सातो मणव भी पीनो बीस तीसरो हारो दीनो अगर कोई आयन अब तो बारी चायरी आई बुक ब्रांड को लवो बेग जड़ माही घालो दूध घरे बचड़ो नहीं पावे टाबर घर लूखो खावे पांच चार के कोप पियासो हेक जुड़ो धापे नहीं आशो एक देगड़ी खाली कराजी को चाजन आजी फेर शैमान चाजरो जितरो पैल पियो सो जान्यो उन फूटे कर्म फेर उकाली, दोज जुड़ा उन पहली पाही लारी देगड़ी भरी राी हमें बुधड़िया तरकीब रचाजी ऐ भी चाय पीवणी आई तारे फलाने थोड़ी पीनी, पीनीूशे दीन आम कर मनवारो भी चाज पीवी तो लीनी हक धापी चाह अजादा कुछ ही चापी, तारे अमल मा थेरी सोणा उनरा कर लियो हमें मनोणा बड़ तोलो ही अमल बिगाड़ो करे मनानो एधन का एक जड़ो फिर बोलो एश कहो दारू तो लागे किस सात करायो मान दारू मंगायो मद पीनो। एहारो दीनो तीन चार सो अमल पीवाजी आद बीच बीड़ी शिडगा शाकर कुटका दारू अनचारा। एक हजार रुपये बीड़ियों हजार भोजन खर्च भेड़ो नहीं भाजी, भोजन भी खून किसान कमावे, वो पैसा जावे, भोजन बन नशाय समाज विधूषण हारा अमल तमाकू चा पींदा धूता धूत नशा घड़ी नशाकोण हमें नतीजो देखो आयो ज़्यादा अमल नीचों कर ना के प्रभाव ंगमा होराबी शुद्ध बन बोले अंग हीनो। और अजीरन अंग खराबी। बतन शराबी सुन-सुन हाशा करे शरीखा और कर देख्या तोय अजो चेतो नो हरदम लिहो जान कर हारो चाय अमल नेड़ा में सुनिया सात आठ मुकदमा सुनिया और नशोरा अवगुण भाई बर्ण मोटो ग्रंथ बड़ाई। जोड़ करे नशा तजदीज कब कव कहणो कीज जे नवा नवा के कुआ खणावो जूना रिमरमत करावो शींच पौणी पीवण सारू खाद्य पदार्थ उत्पन्न चारू तरीका औजार मंगावो, मंगो रीति खेती धान पौधा का रोग नशाई राखो मेड़ बंधी खेतो मा की हरा कम्पोज खाद दिरीज साग सब्जी और फल उपजाव मेहनत खूब पसी नो अनाज तो, उपजा देश लेतो तो, बना बढ़ावो रे सहकारी कर्जो छूट जावे बेकारी पशुओं गाय भेड़ ना पाड़ो नसल सुधारे लो धन धननाड़ो पशुओं रोग दबाइ राखो बेखूटी खूटी मर जा कुटीर उद्योग सीखे शीखे कम लाव गहरा लज समाज शिक्षा में जे, कुरीति कु दूर करो जड़ साफ रखी जे लड़की पढ़ावो लाखो पढ़ा सम गहनो नी पुण जितरे न खोसाजी आमद देखे खर्च करीजे, त्याग चरित्र कर ऊंचो लीजे उमर मनुष्य केत स्मरण हरिरो करो सदा भारत कीमा बाले वा बासी देश विकास और नसाब नाशी जनरी शाल कविता जोड़ी ग्रामीण जनता समझे ओड़ी कथी समाज सुधारण काजा रे भूल माफी कवी राजा कहां तेज बिन भूप कहां लच्छ बिन रूप कहां त्रिया को भगाने मो कालर को खेत कहाँ कपट्टी को हेत कहाँ दिल बिन दान कहाँ चित्त माही आनबो तप बिन जोग कहाँ ज्ञान बिन मोज कहाँ का, कहाँ जो कपूत पूत डूबो गुल जान बोम ओ जीव बिन्न मुख कहाँ नैन बिन नेह कहाँ राम से विमुख नर पशु सो पिछाण ओ गुण बिन्न जाप जैसे गरु बिना ज्ञान जैसे मान बिन दान जैसे जल बिन स्वर है कंठ बिन्न गीत जैसे हित बिन्न प्रीत जैसे भेषा रस रीत जैसे भूल बिन्न तर है और तार बिन्न जंत्र जैसे श्याण बिन्न मंत्र जैसे नर बिना नारी जैसे पूत बिन्न घर है टोडर सुख भी जैसे मन में विचार देखो धर्म बिन्न धन जैसे पंख बिन्न फर है ओझार को विचार कहाँ गणिका को लाज कहाँ गदाह को पान कहाँ आंधरे को आरसी निगुणी को गुण कहाँ दान कहाँ दार को सेवा कहाँ है ईरण की डारो मदी को शुचि कहाँ सांच कहाँ लंपट को नीच को बचन कहाँ शार की पुकारसी टोडुर सुगी ऐसे हटी तेज टार्यो टरे भावे कहो शीति बात भावे कहो फारसी ए बड़ छेवड़ छाइया भांग ब्रिटिश घटा बिकरा एवड़ छेवड़ छाइया भांग ब्रिटिश घटा बिकरा ए जी चिर तो डाँ फर चमको चोखो कॉंगरे शिकाल गोधीड़ो को मण मो भीड़ो हिंद माता रो बाता आथड़ी भीड़ आज वाणी है सुता बीर जगया भीड़ भीड़ो ए जी जावता जा, जा देख जरा मैं कॉपी आ पेनल कोड गोधीड़ो कमण गारो मोबीड़ो हिंद मा तारो मोहनी मंत्र फुंकिया मोहन बाजिया शंख विषे मोहनी मंत्र फुंकिया मोहन बाजिया शंख विषे जी पंडित मोला पादरी पूरा हम चे हुआ एक गांधीडो कॉमण गारो हिंद माता रो झुंपड़ी आमद मस्त झूमाती झूमती कॉपिया केट झूंपड़ी आमद मस्त झूमाती झुमती कॉपिया के एजी टूटवा लागी लागोर जाती की बाजिया गोड़ा बोट गोंधीड़ो कमण मोबीड़ो हिंद मा तारो बाब भूपाल राजेश्वर साक्ष सिंहासन छोड़ शाहन बाब भूपाल राजेश्वर साक्ष सिंहासन छो पातली पातरे पाखती बेठा जाट हरिजन जोड़ गड़ो कमण गारो मो हिंद मा तारो लाट फिरंगी लेकण लागा खाखरिया रे खो पलाट फिरंगी लेक लागा खाखरिया रे खो ए वाली ताकत आगे त्राश तो मो हिंद पात टोंगा जून की चंपल कशिया एनक कान पतली टोंगा जून की चंपल कशिया एनक का। ए जी डिगम गो तो मेल तो डाका गोड रैग मण गिड़ो कमण मो मोभिड़ो हिंद मातारो पोतड़ी दो हाथ पीछोड़ी साबड़ी डोंगरी साज पोतड़ की दो हाथ पिछोड़ी साबड़ी डोंगरी साजी देनेरी टोपली देखे झुकी सोवन ताज गीड़ो कमण गारो मोभिड़ो हंद माता रो हिंद आजादी प्रणवाहाल नंदण निंद आजादी प्रणवा हालियो नंदण नजी देस देशारा मानवी दौड़ा देखवा द्रुबड़ देह गीड़ो कॉमण गारो मो भिड़ो हिंद मातारो तोरण बंदन किय तयारी पातहारी पात तोरण बंदवा तैयारी पात पातहारी पा ए जी गोरियो गावे गीत न सारे दाड़ नाई मुख दांत गुआधीड़ो कोमण गारो मोबीड़ो हिंद मा तारो